संघटन पूर्वतनेध्या संस्कृत विका साधय करी कार्याण चिंत व्या वैशाल्यमन अगाधता महत्ता चाप्त अवगतवर्वाणी अभी कार्याण संस्कृत अस्म करी वीम त तदर्थं कियन्तः कार्यकर्तारः अपेक्षिताः ताञ्च कार्यकर्तॄन् कुतः प्राप्स्यामः यत्किमपि महत्कार्यं साधनीयं चेत् तदर्थं शक्तिः अपेक्षिता शक्तिं विना विचारस्य महत्वं न भवति जनशक्तिः धनशक्तिः राजशक्तिः इति शक्तित्रयं तासु प्रथमा अस्ति चेत् एव स्व गतानाम पंचाशतह तो इतिहासं गचाशतर्षाण ज्ञायते चेतना ये संस्कृत वैम्स न आम की कारणत शक्तिपेण नारणतः संस्कृता राष्ट्रस्तरे किमें स्थान प्राप्त न संस्कृतस्य निश्कासने जाते विरोध कर्त शव संस्कृत ध्वनि अभी कुछ नृता वाणिज्यक्षेत्रे फ इदीक नूतन उत्पन्न आगत चेत प्रथम तदस्तुत्तम गुणयुक्त भवित द्वितीयम, तस्य द्वित तचार भवि तृतीय प्रतिग्राम पर्यटक देशव्यापी विक्रयण जाल भवि अंश तर वस्तुन विक्रयशी निर्णाय संस्कृताभ्याय उत्तम पुस्तका अस्म प्रकाशिता चिंतनी भारत कोणे कोणे प्रत्येकं ग्रामं प्रतिनेतुं, प्रत्येक नगरे विद्यमाने, विदमे प्रत्येक विक्रया स्थापन व्यवस्था कर्मच् तुशं किंचितिम आ हिमालव संगठन कार्यकर्तजरा भेद इधंतु संस्कृत क किंकीं प्रचल वह न जानी कस््ये कीदृशी इति न जानी महा। किमर्थम अस्माक सती सामूहितन कारणत सर्व मनोबल दृढ़ उत्साह अभा अहमेका अहमसहायदी त सर्वी निराशता निरुस दौर्बल्यं अधैर्य अभम पर साुणा संगठिता स्यंकुत प्रयत्नत सन दिशिवती कार्य व्यवस्थित परस्परपूरकता स्वर सब व्यक्तिषु परस्परम भवति भारते संस्था चरस्पर भारे षसरामेशक संभाषणशिबिर चालेदी की कियन कार्यकर्ता अपेक्षिता भेयु तबतः क्यकर्त कुम कार्यकर्त निर्माणा वर्धनाय काचिव्यवस्था कचिद रचना काचि प्रक्रिया कचिच पद्धति अपेक्षिता खलु सा व्यवस्था सा रचना, सा सा पद्धति एव संघटना नाम पदाधिकिणोषण मुद्रणे फलकस्थपन वर्मी निकाल समानं लक्ष्य साधयितुं विशिष्टया कार्यप्धत्याल्वा कार्य कुर चेत क्रमशः तर्मी अतः संघटना कागदेशु न अंत जुड़ी कार्यकर्त परस्परस्नेहबंधने संभूय कार्यक्रे चीन संस्कृत कार्यकर्ताधारित अस्ति वैचारिकं अधिष्ठानं लोकसारिक अठान नवदश नवदश्तम वर्षे संस्कृतसंभाषण आरब्ध संस्कृतकार्यम अदस्कृतभारतीम संघटनूपेण वर्धमस्तु संस्कृतसंषण जानंदोलन इति अस्माकं अपेक्षा द आंदोलन उपस्थापय तदनुगुण कार्य प्रमाणु महत्शक्तिशाली किंचित संघटना भविखल संस्कृत किंचिति विशील सघटन यहा पुष्प सेमश विकासार्घटनरचना कस्दी स्थने संस्कृतभारंभ है नाम त्र संभाषण शिबिरादस्कृतकार्यक्रमा आरंभकण क्रमश तस्थन एकजक अथवा पंच जगण रचि भवित अथवा पंचषड जानचि कार्यसमीति औपचारिकूपेण घोषिता भवि कार्यसम प्रारंभे अचिव द्वित्र सदस्य भेयु आवश्यकतासारदन पदस्यस्या वर्धयुम शक्य कार्य आरंभदशायागण अस्त चेदवणे चतस्र पंच जदसया एक संजक काचि अनौपचारिकी व्यवस्था एता अधिकं समंजन भवति अनुभव बलेन एक व्यवस्थायादक्युभवल पश्चात कालेग्यान सामयदातृन कार्यकर्त जानी औपचारिकपेण कार्यसमीति रचयिं शक्र स्थनीयगण स्थनीयसमित नाम भवती। आरंभे संयोजक निर्मा सण समेण विकसिष्य विसक्रम भर्ती क्रमेण भवदी स्थनपरस्थितगुम क्रम पिवर्तन भवदीप उपर्युक्त स्थनीयगण कार्यगण अथवा स्थनीयसमीति्यसमीति कार्य ग्राम स्तरे नगर स्तरे अकूलव्यात स्तरे वेत्योजकगण सीतीयुक्ति जिला कचन जिलापदाध कुमार एक अनत वर्षे तस्याह एव तैयारी पुनर्युक्ति अथवा कार्यस्य भातमर्ता मन निधाय शैक्षिक वर्ष अर्थात जून जुलाई तय जून पर्यत कार्यवर्ष पिगणयाम जिलास्तरे संयोजक गण सब तैयुतिज्यपदाधिकारी कौती एतेन प्रकारेण राज्य स्तरीयनुक्ति अखिल भारतीय पदाधिकारी कौती संस्कृतभारद् अपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव सदस्यक उत्तरदाय नूषण व्यवस्थे सुचारुपे कार्यसंपादनाय तदुत्रदाय तदम तत्स्वी तद लेटर पैड् मुद्रण सखा नवा मृदु मुद्राया रबर् स्टैंप निर्माण न कोप कार्यकर्ता संस्कृत पदोल्लेखसहमटरपैड मुद्रिएत संस्कृतभार संस्थागत लेटरपैड अवलम कार्यसंबा ओपचारिकपत्रवह नौ वैयक्ति पत्रहारा भवि स्थनीयसमी स्थनीयगण वस्कृतभारधुतम घटक पर कार्यवा आधार है सह स क्रियाशील चैतन्यवा प्रभावी चलती तबदेव संस्कृतकार्य संवर्धते अतः तुए सर्वाधिक चिंत करीगण से प्रतिवर्ष इत्ये कार्यक्रम क्तस् प्रत्येकं राज्यं स्वस्य राज्य सामर्थ्यानुगुणं कार्यस्य म्या प्रगतगुण निश्चय क्या अपेक्षा नामना वर्षे न्यूनाति वार्यक्रमा भेयु कार्यचितावध कार्यकर्त उपवेश संस्कृत कवलम संस्कृत सघटना नस्त संस्कृत संस्कृतिक्षका इत्यादी सर्व सामिकनम इदेश भाषादेदान विना संस्कृता संस्कृत संस्कृतभारगतम अर्ती संस्कृतभारदस्यता सदस्यता शुर्कवास्तुनेच्छुका कार्योत्सुका संस्कृत विवासकांक्षीण सर्वे एव यदि तथा प्रतिवर्षं प्रतिवर्ष कार्यकर्त अभ्यासवर्ग राज्य स्तरे विभागस्तरे जिला स्तरे नियतरूपेण पाक्षिमासीकमा जायम कार्य योजनाय क्रियान्वयनाय मूल्यांकनाय वा कार्यकर्त उपवेशन राज्यपदाधिकिणा जिलापदाधिकिणा वेनेण प्रवास अंश संघटन वर्धते प्रतिस्थन कार्यकर्त निश्चित नियतरूपेण उपवेशनं बैठक अत्यम आवश्यक त्र उपवेश कवल कार्यचिंत अभी तो कार्यकर्त मध्ये सौहा मुक्तया जायम वर्तालापेन गण वर्धते पुनः पुनः मेलन पर परस्पर स्नेहभावंध दृढ़ प्रति बद्धता दृढतरा भवति कार्योत्साहः प्रेरणा च वृद्धिं गच्छति अतः उपवेशनं गोष्ठी नियतरूपेण भवेदेव जिलास्तरीयैः राज्यस्तरीयैः च कार्यकर्तृभिः प्रवासं कृत्वा स्थाने स्थाने कार्यकर्तॄणां गोष्ठी स्वीक्रियते चेत् स्थानीयकार्यकर्तॄणां कार्यकल्पना प्रेरणा च भवति कार्यशिशन कार्य कार्य, कार्य दृढ़ीकरण प्रवासन कार्यकर्त चिंतन सामभवा चाता यधारेण जिला क्षेत्र से राज्य से कार्ययोजना कर्त श अतः ज्येष्ठ्यकर्तृ प्रवासाय एव परस्परं प्रवाय सामय दात कार्यकर्त पर मूल गभर ग्यचिवाहन द्विचक्रिकाया सर्व सब तदातद ग्रीसने धर्षण नवती शब्द नवती तथा संगठने कार्यकर्त मध्ये परस्पर संवाद स्नेहजलनम अनौपचारिकता इव कार्यं कौती त्यक्तिर्माण तेन कार्यकर्त मनोवेदना संवादीनता ना शिक्षा कार्यकर्त संस्कृत संस्कृतसमर्थका पत्रकाराण प्रभाजना विविध संस्थाण संपर्क अर्था तैसन वार्तालापस्ट पोषण कौतीय स्तरे संपर्क जिलाराज्य स्तर प्रवास संपर्क इत्येते घटन शक्ति वर्धय वर्षारंभा वर्षारंभे व्यजनागोष्ठी कार्य वर्षाते कार्यसमीक्षागोष्ठी कार्यकर्तण प्रशिक्षण चीवर्ष प्रचल चेत सत्मक वृद्धिया सह गुणात्मक अभी भवित मूल्यांकनावसरे वृत्दनावसरे व कियन संस्कृतेन वद जना संस्कृत पठितवत शिबिरचा कतिता शिविरा क्यक्रमा कति कति नूतन कार्यकर्ता कतिता कतिप्य संग्रहीता इदी सांख्यचित सह कार्यकर्त भाषास्तर कार्य व्यवहारशैली कार्यक्रम गुणवत्ता कार्यप्धते सूक्ष्म विषय अवधान इदीपेण गुणात्मक चिंतन अभी केकस्म उपवेशन भवे संघटन चालास्तरे अखिल भारत स्तरे च महां धन व्यय कार्यालय व्यय मुद्रणव्यय पूर्णकालिंग विस्तकाण निय प्रवास व्यय प्रकारेण प्रतिमा भवति धन व्यय बे जिला स्तरे कार्यक्रम सचालाय प्रचारा चनव्यय अतः प्रतिवर्ष गीताजयसरे सप्ताह ये पक्षम्बा प्रत्येकस्थने कार्यकर् मिल्वा धन संग्रहा मुद्रितानां कूपन पुस्तकानां पुस्तका प्राप्तिपत्रपुस्तका संग्रह कर्क्य से दिन्यक सर्वे पंचष्ट्योतरिशतका दातमर् आयस एकशत भाग वा कचिद दीएत सहयोग रूपेण विद्यालय छात्र पंच्य महा पंच पंच वा महाव्याल पंचवतिप्य दाह अन्द्द्विशत राज्यस्य एककस्य दाहयानुसार विभिन्न प्रकारेणस भव संग्रहीते धनेशत अखिल भारत के चतुःप्रतिशतं राज्यकेन्द्राय च प्रेषणीयं पञ्चप्रतिशतं जिलामध्ये स्थाने वा व्ययाय भवितुमर्हति तत्रत्यकार्यानुगुणम् एतदर्थं राज्यस्य मार्गदर्शनं प्राप्तव्यम् समितीनां घटनसमये केचन विषयाः अवधातव्याः समितौ संस्कृतज्ञाः एव भवेयुः इति संस्कृतेन सामजव्यात चेतना संस्कृत भारत आनेतव्या अतः सामग्री सामज् प्रतिभूता विवाद्य दूरे विद्यम सर्व आद्रियमा शुद्धचारित्रवत सैत सौ विदमेद भवि प्रयतेर समाजस्य सामज् कचन प्रतिष्ठि कचन प्रभावपुरष कंस्क विद्वा कचन धनदाता समाजस्य सजा उपेक्षितग्स कस्चन बंधु कचन कार्यकर्ताचि महिला विधा योजन समित रचय प्रयत्न राज्य स्तरे तो संस्कृत कार्यालय कदाचि जिला नगर स्तरे अभी कार्यालय भवे तु कारलय स लिखित्यु यहाँ संस्कृत संकतावल संस्कृता विद्यालय सूची धनदात सूची शिविरथीना सूची दूरभाषा संख्या पुस्तक आगत प्रेषित प्रतित पत्रि धनव्यवहार से लेखापुस्काक्रयण व्यवहारगणना मुद्रिता पत्रन पत्र पत्रदीना प्रतित राज्यकेंत आगता सूचनापत्रण संग्रह इदीन यस् कस्यचित नास्तवा एकत्र सचिव से कैसे सभीी एक सी सचिकासु भेयु तचि संस्कृतभारितरदायपरीवर्तना जेत तदा संचिक सबद्ध कार्यकर्तव्यात्यम सैन सर्व सूचना अभवाना चिंतना कलनाबद्धक आवश्यक यहान इतिहास संघटन से रचनाया स्वूप व्यवस्था च विष एक अध्या लिखिता अंश अपरीवर्तनी एतदपुस्तकं वर्ष अस्ति सितसेपुस्तक लिख्यमस्तवर्यन ये विचाराह निर्णयाच अभवं ते अहीता सी संस्कृत भारती वर्धम जीवत सत्या अपेक्षता है पिवर्तना भविंट सा अखिल भारत स्तरे चर्चाया अंतरम पिवर्तना परंतु राज्यसम चर्चा नूतन प्रयोग कर्म सर्वदा स्वातंत्र अस्त नव प्रयोग करी अभी कार्य सेगुण नूतनाजनी राष्ट्रस्तरे यदा वयं चिन्तयामः तदा सर्वेषाम् अस्माकं मनसि एकः विचारः स्पष्टः भवति यत् अपेक्षितप्रमाणेन संस्कृतकार्यं कर्तुं शीघ्रातिशीघ्रं महत् जनसङ्घटनं निर्मातव्यमेव यावत् तद् लक्ष्यं न साधयिष्यते तावत् परिस्थितौ किञ्चिदपि परिवर्तनं न इति अतः आगामिनी काले भारत कतिपयर्षावन ग्राम स्तरपर्यतं प्रसृत्य स निर्माण अस्मा लक्ष्य सर्व कार्यक्रम उद्देश भवित सतटन निर्माण केंद्रित कार्योजना यहाँ एक दीपेन बहव दीप प्रज्वाल प्रज्वाल्य कमचि स्थने आरब संस्कृतभारतीसकार्यम सम्यूपेण प्रवृद्धा समीपर्तिषु स्थनषु कार्यरंभं तथा कार्यकर्ता कार्य तम संघटन विस्तु संयुद् व्यक्ति संघटन लोकसंग्रह लोकशिश लोक संस्कार लोकसंग्य चुरी सोपना सभासु भाषण संभाषणशिबिस्टा अनेषा कार्यक्रम संपादन वरल पर व्यक्तिर्माण महत्म कठिन कार्य संपर्क आगत संभाषणशिबिरगत वालक्रमेण वा उत्तर कार्यकर्ता भवे विकासम साक्रिया व्यक्तिर्माण प्रक्रिया स्वस्थे शरीरे यथा नूतन शरीर यहां नूतजीवकोषाण तथा स्वस्थे संगठटने प्रतिस्थान नूतन कार्यकर्त निर्माण कार्य कार्यं सै दीर्घका अ कार्यम कर्म सर्व संस्कृत प्रेमी संघटन सह संयुक्त निषेत् संस्था संस्कृतिया सह सब्धा भवच यहाँ स्थनस संस्कृतभारचन घटक विभिन्ना संस्था विद्यालय महाविद्यालय व संस्कृत भारत घटकभूता भवितुम अतर्